इतनी बड़ी लूट की है उसने माफी क्यों अमित ने क्यूरिस होते हुए सवाल किए देखो अमित थोड़ा उसकी जगह पर खुद को रखकर सोचो उसके साथ गलत हुआ था सत्रह साल की उम्र बच्चों की उम्र होती है इस उम्र के बच्चे सोच समझकर नहीं बल्कि जोश से काम लेते हैं अब जरा सोचो जिस वक्त उसने गलती से ये स्टाम्प बेचा था और फिर जब उसके पिता की मौत हो गयी तब किसी को उससे बात करनी थी उसे समझाना था अगर उस वक्त किसी ने उससे बात की होती और उसे समझाया होता तो शायद आज ये दिन ना आता देव ने सीरियस होते हुए अमित को समझाने की कोशिश की हम्म सही कह रहे हैं सर आप अमित ने देव की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा वैसे सही मायने में अगर ये कहा जाए कि इन सब के पीछे वो आदमी जिम्मेदार था जिसने करण बख्शी को धोखे में रखकर स्टाम्प खरीद लिया था उसी के चलते ये सब हुआ कहीं ना कहीं वो ही इसके लिए जिम्मेदार है हम्म hmm, भी सही बात है अगर उस आदमी ने करण को बेवकूफ बनाकर स्टाम्प ना खरीदा होता तो शायद उसके पिता की मौत भी ना हुई होती अमित ने कहा अब जरा सोचो करण बक्शी के पिता की मौत महज एक एक्सीडेंट ही थी उन्हें हार्ट अटैक आ गया था लेकिन पूरी जिंदगी करण खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार समझता रहा इस बीच उससे कोई बात करने भी नहीं गया बल्कि उसके रिलेटिव्स इस तरह से ट्रीट करते रहे मानो उसी ने अपने पिता को मारा था सही मायने में सत्रह साल के उस लड़के ने खुद का बोझ उतारने के लिए ही किसी भी हालत में वो हासिल करना चाहता था उसे ये लगने लगा कि अगर अब वो ये स्टाम्प नहीं हासिल कर पाएगा तो उसकी जिंदगी खराब है सिर्फ इस स्टाम्प को हासिल करके ही वो खुद को बेकसूर साबित कर सकता है पिता की मौत का उसे बहुत गहरा सदमा लगा था और फिर इस गिली ने उसे मानसिक रूप से बीमार भी बना दिया वैसे अगर उस टाइम करण से उसके किसी करीबी ने बात की होती या उसे समझाया होता तो शायद आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता आज करण बख्शी भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता लेकिन किसी ने उस बच्चे के दिल का हाल जानने के बजाय सभी ने उसे पिता की मौत का कसूरवार ही मानना शुरू कर दिया देव ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन क्या करेंगे हमारी सोसाइटी ही ऐसी है यहाँ साले तुम्हारी गलतियां गिनाने वाले हजार लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे और कोई बंदा पैदा होते ही क्रिमिनल नहीं बन जाता है कई बार परिस्थितियां उन्हें क्रिमिनल बना देती हैं, और कई बार तो सही गलत का फर्क ना समझ पाने से भी इंसान गलत रास्ते पर निकल पड़ता है अगर कोई उन्हें समझाने वाला और सही गलत का फर्क बताने वाला मिल जाए तो फिर शायद कभी कोई क्रिमिनल बने ही ना हम्म बिल्कुल सही बात है सर अमित ने मायूस होते हुए कहा हम पुलिस वाले भी बस क्रिमिनल को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं साला अपनी नौकरी ही ऐसी है सही मायने में तो पुलिस वाले का, का काम सिर्फ मुजरिम पकड़ना नहीं है बल्कि समाज से मुजरिमों का सफाया करना है और मुजरिम का सफाया हम सिर्फ उन्हें सजा देकर नहीं कर सकते कई बार उन्हें सही गलत के फर्क का एहसास कराकर भी हम उन्हें गलत रास्ते पर बढ़ने से रोक सकते हैं देव ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा सर आज बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं क्या बात है अह अमित ने हंसते हुए कहा देव भी सामने रोड की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा उठा कुछ पल तक गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा फिर अमित ने देव को इशारा करते हुए कहा अरे सर इन लोगों को देखिए जरा देखिए कैसे सो रहे हैं गाड़ी की बैक सीट पर विक्रांत और नैना की नींद में एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो रहे थे नींद में नैना के बाल उड़ उड़कर विक्रांत के चेहरे पर आ रहे थे लेकिन विक्रांत इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये दोनों भी कमाल के हैं अपने ब्रांच के व्योम केश बख्शी है ये दोनों सोचो <laughs> अभी कल ही ये लोग नासिक पहुंचे और पता नहीं कैसे पूरा केस क्लोज करके खत्म कर दिया अमित ने कहा हाँ सही बात देव ने जवाब दिया मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि नैना मैडम ने और विक्रांत सर ने मिलकर कैसे पांच पांच ड्रग डीलरों को पकड़ पीट दिया और फिर पांच इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया सच में आज तक तो अपनी ब्रांच पर ऐसा कभी नहीं हुआ था हम्म सही बात है हम इतने मुस्कुराते हुए कहा एक बात तो है सर ये दोनों जब तक हैं तब तक हमारी ब्रांच में कोई भी केस आएगा सब सॉल्व होता जाएगा विक्रांत सर तो पता नहीं कैसे सोचते हैं कि सीधे ही मुजरिम को खोज निकालते हैं <laughs> सर सर देखिए देखिए फिर से कैसे सो रहे हम इतने फिर से देव को पीछे देखने के लिए कहा विक्रांत और नैना ने नींद में ही करवट बदली थी अब विक्रांत ने अपना सिर नैना की जांगों पर रख लिया था जबकि नैना उसकी पीठ पर अपना सिर रखकर सो रही थी ओहो क्या चल रहा है ये देव ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा फोटो क्लिक कर लें क्या इनकी बाद में दिखाएंगे हाहा हा। अरे नैने दो सर इस पर विक्रांत सर तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन नैना मैडम तो पागल हो जाएंगी वो भी विक्रांत सर जैसी ही सनकी है अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया हाँ सही कह रहे हो छोड़ो यार देव ने मोड़ आने पर गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाते हुए जवाब दिया अच्छा अच्छा सर अब ये बताइए अब हमने ये बैंक लूटपाट वाला केस तो सोल्व कर ही लिया है अब क्या होगा अब हमें क्या करना है अमित ने सवाल किया अरे अभी तो वो लॉकर रूम में जो डेड बॉडी मिली है वो केस भी तो रह गया है अब हमारा फोकस उसी केस पर रहेगा कोशिश यही रहेगी कि स्पेशल टास्क फोर्स से पहले हम उसे सॉल्व कर लें हाँ सर वो तो है बट मुझे लग रहा है कि हम वो भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे दो दो व्योम केश बख्शी है हमारे पास तो <laughs> अमित सर ने हंसते हुए कहा अभी अमित अपनी बात खत्म कर ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा अमित हंसते हंसते ही फोन चेक करने लगा फोन में कोई मैसेज आया हुआ था मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पर चिंता की लकीर उन्होंने ले ली थी अमित को इस तरह सीरियस होते देख देव को भी कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ उसने क्यूरियस होते हुए अमित से सवाल क्या हुआ ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं वो न्यूज आई है स्पेशल टास्क टीम को एक और वैक्यूमशील्ड डेड बॉडी मिली है अमित ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा क्या देवी चौपड़ा जिससे उसका हाथ थोड़ा हिल गया और गाड़ी की स्टेयरिंग भी थोड़ी अनियंत्रित हो गई फिर गाड़ी पर कंट्रोल लेने के लिए देव ने जोर से ब्रेक लगा दिया ब्रेक लगने से पीछे सीट पर सो रहा विक्रांत नैना की जांघों से गिरकर नीचे उसके पैरों पर आ गया वो वहीं पड़े पड़े सोने लग गया विक्रांत इतनी गहरी नींद में था की फिर भी नहीं उठा